पत्रावली 200 सौ विलियम स्टार्गिज को लिखित सहस्त्र दीपोद्यान उन्तीस जुलाई अगस्त अट्ठारह सौ माँ आपका जीवन गौरवोज्वल हो और मुझे विश्वास है आप स्वस्थ और प्रसन्न हैं आपने जो 50 डॉलर भेजे हैं उनके लिए अनेकानेक धन्यवाद इस रकम से बड़ा काम निकला हमारे दिन यह कितने आनंद में बीते दृष्टायत डिट्रायट से यहाँ तक की यात्रा करके दो महिलाएं हम लोगों के साथ रहने को आई थीं वे इतनी पवित्र और भली थी कि क्या बताऊँ मैं सहस्त्रो ध्यान में डिट्रायट उसके बाद शिकागो जा रहा हूँ न्यूयॉर्क में हमारा क्लास चालू है और उन्होंने इसे बहुत हिम्मत से जारी रखा है हालाँकि मैं वहाँ नहीं था बहरहाल वे दोनों महिलाएँ जो डिट्रायट से आई हैं क्लास में थी और दुर्भाग्य दिवस वे दुष्ट प्रेतात्माओं से बहुत भय खाती हैं दुष्ट प्रेतात्मा अथवा शैतान का पता लगाने के लिए उन्हें एक टोटका सिखाया गया है थोड़ा सा नमक जलते हुए अल्कोहल में डाल देते हैं यदि नीचे कोई काला पदार्थ जमा हो गया तो इसे दुष्ट आत्मा की उपस्थिति का संकेत माना जाता है जो भी हो भूत प्रेत का उन्हें बड़ा डर था उनका विश्वास है कि भूत प्रेत संसार के कण कण कर में विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है फादर लेगेट आपकी अनुपस्थिति से बहुत उदास रहोंगे क्योंकि मुझे आज तक उसकी कोई चिट्ठी नहीं मिली है इसलिए मैं उन्हें अब परेशान नहीं करता जो जो चाची को समुद्र में तकलीफ हुई होगी खैर अंत भला तो सब भला बच्चे होलिस्टर और अल्बर्टा जर्मनी के किसी स्कूल में पढ़ते थे बच्चे निश्चय ही जर्मन जर्मनी प्रवास का आनंद ले रहे होंगे मेरा जहाज भर प्यार उन्हें हम सभी आपको प्यार भेजते हैं और आपके ऐसे जीवन की कामना करते हैं जो आने वाले पीढ़ियों के लिए मशाल का काम करे। आपका पुत्र विवेकानंद 201 श्री फ्रांसिस लेगेट को लिखित द्वारा कुमारी डचर सहस्त्र द्वीपोद्यान न्यूयॉर्क 31 जुलाई अठारह प्रिय मित्र इसके पहले भी मैं आपको एक पत्र लिख चुका हूं लेकिन मुझे डर है कि उसे सावधानी से डाक में नहीं डाला गया है इसलिए यह दूसरा पत्र लिख रहा हूं मैं 14 तारीख के पहले ही समय से आप जाऊंगा मुझे 11 तारीख के पहले ही न्यूयॉर्क पहुँचना है किसी भी हालत में इसलिए तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा मैं आपके साथ पेरिस जाऊंगा, क्योंकि आपके साथ जाने का मुख्य उद्देश्य ही है आपको विवाहित देखना जब आप लोग भ्रमण के लिए निकलेंगे मैं लंदन चला जाऊंगा। बस यह मेरा बार बरा बार बार कहना है कि मैं आप लोगों के प्रति चिर स्नेहशील हूं और सर्वदा आपकी तथा आपके स्वजनों की मंगल कामना करता हूँ सदा आपका पुत्र विवेकानंद 202 श्री ई टी स्टेडी को लिखित उन्नीस पश्चिम अड़तीसवाँ राजस्थान न्यूयॉर्क दो अगस्त अट्ठारह प्रिय मित्र तुम्हारा संक्षिप्त कृपा पत्र आज मिला सर्वप्रथम मैं एक मित्र के साथ पेरिस जा रहा हूँ और सत्रह अगस्त को यूरोप के लिए प्रस्थान करूँगा फिर भी मैं अपने मित्र के विवाह को देखने के लिए एक सप्ताह पेरिस में रहूँगा और तब लंदन जाऊँगा संगठन संबंधी तुम्हारी सलाह वास्तव में बहुत अच्छी थी और मैं उसी आधार पर काम करने का प्रयत्न कर रहा हूँ यहाँ मेरे कई अधिक मित्र हैं किंतु तो दुर्भाग्य से उनमें से अधिकांश गरीब हैं इसलिए धीमी गति से ही काम हो रहा है इसके अतिरिक्त कार्य को स्पष्ट रूप देने के लिए न्यूयॉर्क में कुछ और महीने काम करने की आवश्यकता है इस तरह शरद के आरंभ में ही मुझे न्यूयॉर्क लॉट आना होगा और ग्रीष्म में मैं पुनः आनंद लंदन लौट आऊँगा जैसा मैं समझता हूँ मैं लंदन में अभी कुछ सप्ताह ही ठहर सकूँगा किंतु अगर प्रभु ने चाह तो यह थोड़ा समय ही महत कार्यों का आरंभ सिद्ध हो सकता है तार द्वारा मैं पेरिस से ही सूचित करूँगा कि कब इंग्लैंड पहुँच रहा हूँ न्यूयॉर्क में कुछ थियोसाफिस्ट कक्षाओं में आए थे किंतु मनुष्य जो ही वेदांत की महिमा को अनुभव करता है उसकी सारी बड़बड़ाहटें स्वयं समाप्त हो जाती हैं ऐसा मुझे सतत अनुभव होता रहा है जब कभी मानव जाति दिव्य दृष्टि प्राप्त करती है तो निम्नतर दृष्टि अपने आप विलीन हो जाती है जन समुदाय की गणना निरर्थक है एक जन समूह जो शताब्दी में करता है उससे अधिक कुछ ही धैर्यवान तत्पर कर्मठ व्यक्ति एक वर्ष के अंदर कर सकते हैं अगर किसी के शरीर में उष्णता है जो तो उसके निकट आने वाले व्यक्ति पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा यही नियम है जब तक हम में उष्णता है सत्य का बल है तत्परता है प्रेम है सफलता हमारी है मेरा जीवन ही बहुविध रहा है किंतु मैंने शाश्वत शब्दों को सदा प्रमाणित पाया है सत्यमेव जयते विजयते नानृतम सत्येन पंथा वित तो मुंडकोपनिषद तुम में जो सत्य है निरंतर वही तुम्हारा अचूक पथ प्रदर्शक हो जिसमें सत है उसे शीघ्र ही मुक्ति मिल जाए और वह दूसरों के भी उसकी प्राप्ति में सहायता करे सत में सदा तुम्हारी ही विवेकानंद स्वामी ब्रह्म 203 स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित 19 पश्चिम अड़तीसवा रास्ता न्यूयॉर्क अगस्त अठारह सौ पंचानवे मैं इस समय न्यूयॉर्क शहर में हूँ यह नगर गर्मी में बिल्कुल कलकत्ते की तरह गर्म हो जाता है खूब पसीना आता है और हवा बिल्कुल बंद रहती है कुछ महीनों के लिए मैंने उत्तर का दौरा किया कृपया लौटती डाक से इस पत्र का जवाब इंग्लैंड के पते पर भेजो वहाँ के लिए मैं इस पत्र के तुम तक पहुँचने के पूर्व ही चल पड़ूँगा सन्नेह विवेकानंद 204 380 चार को लिखित 19 पश्चिम अड़तीसवां रास्ता न्यूयॉर्क नौ अगस्त अठारह प्रिय मित्र केवल यही उचित है कि मैं अपने कुछ विचार तुम्हारे सामने प्रकट करूं। मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि मानव समाज में धर्म में सामयिक उथल पुथल होती है और शिक्षित समाज में आजकल ऐसी ही खलबली फैली हुई है यद्यपि ऐसी क्रांति अनेक छोटे छोटे विभागों में विभक्त दिखाई देता है परंतु मूलतः ये सब एक ही है क्योंकि उनके पीछे जो कारण है उनके रूप भी एक ही हैं वह धार्मिक क्रांति जिससे इस समय विचारवान व्यक्ति दिन प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में प्रभावित होते जा रहे हैं उसका एक वैशिष्ट्य है कि इससे जितने क्षुद्र क्षुद्र मतवाद उत्पन्न हो रहे हैं वे सब उसी एक अद्वैत सत्ता की अनुभूति एवं अनुसंधान में ही सचेष्ट हैं भौतिक नैतिक और आध्यात्मिक स्तरों पर यह एक भाव दिखाई दे रहा है विभिन्न मतवाद समूह क्रमशः अधिकाधिक उदार होते हुए उसी शाश्वत एकत्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं इस प्रकार इस कारण वर्तमान काल के सभी आंदोलन ज्ञान या अनजान में सर्वोत्तम आविष्कृत एकत्ववादी दर्शन के अर्थात अद्वैत वेदांत के प्रतिफल हैं फिर यह भी सर्वदा देखा गया है कि प्रत्येक युग में इन समस्त विभिन्न मतवादों के संघर्ष के फलस्वरूप अंत में एक ही मतवाद जीवित रहता है अन्य सब तरंगे उसी मतवाद में विलीन होने के लिए एवं उसे एक बृहद भाव तरंग में परिणत करने के लिए ही उठती है जो समाज को अप्रतिहत वेग के साथ प्रभावित कर देता है इस समय भारत अमेरिका एवं इंग्लैंड में जिन देशों का हाल मैं जानता हूँ सैकड़ों ऐसे मतवादों का संघर्ष चल रहा है भारत में द्वैतवाद क्रमशः क्षीण हो रहा है केवल अद्वैतवाद ही सब क्षेत्रों में प्रभावशाली है अमेरिका में प्राधान्य लाभ के लिए अनेक मतवादों के बीच संघर्ष उपस्थित हुआ है ये सभी अल्प या अधिक मात्रा में अद्वैत भाव के प्रतिरूप हैं और जो भाव परंपरा जितनी अधिक तीव्र गति से फैलत रही है वह उतनी ही मात्रा में अन्य भावों की अपेक्षा अद्वैत वेदांत के अधिक निकट प्रतीत होती है अब मुझे यदि कुछ स्पष्ट दिखाई देता है तो वह यह कि इनमें से एक ही भाव परम्परा जीवित रहेगी एवं वह सबको निगल कर भविष्य में शक्तिमान होगी किंतु वह कौन सी भाव प्रणाली होगी यदि हम इतिहास को देखें तो विदित होगा कि जो विचारधारा सर्वश्रेष्ठ होगी वही जीवित रहेगी और चरित्र की अपेक्षा अन्य ऐसी कौन सी शक्ति है जो जीने की योग्यता प्रदान कर सकती है विचारशील मनुष्य जाति क्यों भावी धर्म अद्वैत होगा इसमें संदेह नहीं और सब संप्रदायों में उन्हीं की विजय होगी जो अपने जीवन में सबसे अधिक चरित्र का उत्कर्ष दिखा सकेंगे चाहे वे संप्रदाय कितने ही दूर भविष्य में क्यों न जन्म ले एक मेरी निजी अनुभव की बात सुनो जब मेरे गुरुदेव ने शरीर त्यागा था तब हम लोग बारह निर्धन और अज्ञात नवयुवक थे हमारे विरुद्ध अनेक शक्तिशाली संस्थाएं थीं जो हमारी सफलता के सैसों काल में ही हमें नष्ट करने का भरसक प्रयत्न कर रही थी परंतु श्री रामकृष्ण देव ने हमें एक बड़ा दान दिया था वह यह कि केवल बातें ही न कर यथार्थ जीवन जीने की इच्छा आजीवन उद्योग और विराम हीन साधना के लिए अनुप्रेरणा और आज सारा भारत मेरे गुरुदेव को जानता है और पूज्य मानता है और वे सत्य समूह जिनकी उन्होंने शिक्षा दी थी अब दावा के समान फैल रहे हैं दस वर्ष हुए उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए मैं सौ मनुष्यों को भी इकट्ठा नहीं कर सकता था और पिछले वर्ष पचास सहस्त्र थे न संख्या शक्ति न धन न पांडित्य न वाक्चातुर्य कुछ ही नहीं बल्कि पवित्रता शुद्ध जीवन एक शब्द में अनुभूति आत्म साक्षात्कार को विजय मिलेगी प्रत्येक देश में सिंह जैसी शक्तिमान दस बारह आत्माएं होने दो उन्होंने अपने प्रबंध तोड़ डाले हैं उन्होंने अनंत का स्पर्श कर लिया है जिनका चित्त ब्रह्मानुसंधान में लीन है जो न धन की चिंता करते हैं न बल की न नाम की और ये व्यक्ति ही संसार को हिला डालने के लिए पर्याप्त होंगे यही रहस्य है योग प्रवर्तक पातंजलि कहते हैं जब मनुष्य समस्त अलौकिक दैवी शक्तियों के लोभ का त्याग करता है तभी उसे धर्म मेघ नामक समाधि प्राप्त होता है प्रसंख्याप्य कुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्यार धर्म मेंघ समाधि ही वह परमात्मा का दर्शन करता है वह परमात्मा बन जाता है और दूसरों को तदरूप बनने में सहायता करता है मुझे इसी का प्रचार करना है जगत में अनेक मतवादों का प्रचार हो चुका है लाखों पुस्तकें हैं परंतु हाय कोई भी किंचित अंश में प्रत्यक्ष आचरण नहीं करता सभाएं और संस्थाएं अपने आप उत्पन्न हो जाएंगी क्या वहाँ ईर्ष्या हो सकती है जहाँ ईर्ष्या करने की कोई वस्तु न हो जो हमें हानि पहुँचाना चाहेंगे ऐसे लोग असंख्य होंगे परंतु हमारे ही पक्ष में सत्य है इसका क्या यह निश्चित प्रमाण नहीं है जितना ही मेरा विरोध हुआ है उतनी ही मेरी शक्ति का विकास हुआ है राजाओं ने मुझे अनेक बार निमंत्रित किया और पूजा है पुरोहितों और जन साधारण ने मेरी निंदा की है परंतु इससे क्या सबको आशीर्वाद वे सब तो मेरी स्वयं आत्मा हैं और क्या उन्होंने कमानीदार पटरे स्प्रिंग बॉर्डर बोर्ड के समान मेरी सहायता नहीं की जहाँ से उछलकर मेरी शक्ति अधिकाधिक विकास कर सकी है एक महान रहस्य का मैंने पता लगा लिया है वह यह कि केवल धर्म की बातें करने वालों से मुझे कुछ भय नहीं है और जो सत्यद्रष्टा महात्मा है वे कभी किसी से वैध नहीं करते वाचालों को वाचाल होने दो वे इससे अधिक और कुछ नहीं जानते उन्हें नाम यश धन स्त्री से संतोष प्राप्त करने दो और हम धर्मोपलब्धि ब्रह्मलाभ एवं ब्रह्म होने के लिए ही दृढ़ व्रत होंगे हम आमरण एवं जन्म जन्मांतर में सत्य का ही सतत अनुसरण करेंगे दूसरों के कहने पर हम तनिक भी ध्यान न दें और यदि आजन्म यत्न के बाद एक केवल एक ही आत्मा संसार के बंधनों को तोड़कर मुक्त हो सके तो हमने अपना काम कर लिया हरि ओम एक बात और निसंदेह मुझे भारत से प्रेम है परंतु दिन प्रतिदिन मेरी दृष्टि स्पष्टतर होती जा रही है हमारे लिए भारत या इंग्लैंड या अमेरिका क्या है हम उस प्रभु के दास हैं जिसे अज्ञानी कहते हैं मनुष्य जो जड़ में पानी डालता है वह क्या पूरे वृक्ष को नहीं सींचता सामाजिक राजनीतिक और आध्यात्मिक कल्याण की एक ही नींव है और वह यह जानना कि मैं और मेरा भाई एक है यह सब देशों और सब जातियों के लिए सत्य है और मैं यह कह सकता हूं कि पश्चिमी लोग पूर्वियों से शीघ्र इसका अनुभव करेंगे वे पूर्वी जन जिन्होंने इस नींव के निर्माण में तथा कुछ थोड़े से अनुभूति सम्पन्न व्यक्तियों को उत्पन्न करने में प्रायः अपनी सारी शक्ति व्यय कर दी है आओ हम नाम यश और दूसरों पर शासन करने की इच्छा से रहित होकर काम करें काम क्रोध एवं लोभ इस त्रिविद बंधन से हम मुक्त हो जाएं और फिर सत्य हमारे साथ रहेगा भगवत पदाश्रीत विवेकानंद